शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए अग्नि कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया साथ संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरे शरण में आए उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए निनित भाव से वहां पहुंचा। वह अग्निज्वाल मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया मुझ संपूर्ण लोगों के पितामह की भली भाती करके ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोले सर्वेश्वर आप यहां किस लिए पधारे हैं मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा ताद्र तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में जहाँ उपस्थित है यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित किया फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया दलधार मैं जगत पर दया करने के तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ इस महेश्वर के क्रोध को जो बाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो सरित जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा तुम पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना जिससे तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप बड़वा नल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरे के लिए असंभव था तदनंतर वह बड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो ठागर की जलराशि का दहन करने लगी मुने इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया वहां मुने रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए नारद जी बोले दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया वे अपनी दोनी दोनों दोनों सखियों के साथ कहाँ गई यह सब मुझे बताइए